सबसे सुगम में सुगम है ईश्वर प्राप्ति और कठिन में कठिन है ईश्वर प्राप्ति ईश्वर के सिवाय जो भी मिला था वो छूट गया मिला है छूट जाएगा मिलेगा छूट जाएगा जो कभी ना छूटे उसे ईश्वर कहते हैं जो तुम्हारा कभी साथ न छोड़े उसे आत्मा कहते हैं और आत्मा और परमात्मा का आपस में ऐसा है कि घड़े का आकाश और महाकाश लहर और सागर जीव और ब्रह्म मनुष्य जन्म की बुद्धि का यही विलक्षणता है कि वो अपने आत्मा को जान ले अपने परमात्मा प्रसाद को पाले धर को नजरिया करे और मार्गदर्शक मिल जाए कोई तो ऐसी ऊंचाई पा लेता के संसार तो उसके चरणों में शाश्वत को पाले तो नश्वर तो उसका दास है जैसे शरीर के पीछे उसकी छाया उसकी दास ही है ऐसे ही है। वही कारण था कि पहले के जमाने में लोग आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य जन्मजात जानते थे तो एक कमाता था सौ खाते थे हर चर्चा ध्यान भजन समाधि आनंद रहता था घर में ताला भी नहीं लगता था अब पत्नी कमाती पति कमाता है लेडी भी दुखी लेडा भी दुखी और बच्चे की हालत तो और बुरी जो जो हम छाया के तरफ जाते थे तो हम छोटे हो जाते हैं संसार का व्यवहार इंद्रियों का आकर्षण ये छाया है तो मनुष्य की क्या स्थिति है कि एक तरफ इंद्रियगत ज्ञान है दूसरे तरफ बुद्धिगत ज्ञान है और बीच में मनवा भाई है आंख ने दिखाया मुंह में पानी आ गया नहीं अभी दूध पिया है चाट खाओगे तो बीमारी हो जाएगी अरे क्या बात है थोड़ा कुछ भी नहीं है चलता है थोड़ा खा लिया तो इंद्रियों ने मन को घसीट लिया बुद्ध ने कहा नहीं ठीक नहीं है तो फिर बुद्धि बलवान है तो मन को इंद्रियों की गुलामी से बचा लिया तो कभी इंद्रियां घसीटती है कभी बुद्धि बचाती है ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते करते मनुष्य बेचारा खप जाता है। अब बुद्धि में ऐसी सूझबूझ भी तो नहीं है कि क्या खाना क्या ना खाना क्या करना ना करना कैसा सोचना कैसा ना सोचना तो ये बुद्धि में ज्ञान मिलता था गुरुकुलों में भाई राग से प्रेरित तो होकर द्वेष से प्रेरित तो होकर आप निर्णय करेंगे तो कर्म बंधन में पड़ेंगे राग होगा उसका पक्ष लेंगे द्वेष होगा उससे व्यर करेंगे तो आपका मन मलिन होगा बुद्धि भी तुच्छ हो जाएगी समत्व योगमुच्छते, लाभो लाभ जया जयो लाभ आया गया और जय आई गई अजय आई गई फिर जो रहता है वो कौन है उसको खोज तो मन को ऊंचा उद्देश्य मिल जाता था जब ऊंचा उद्देश्य मिल जाता है तो फिर छोटी छोटी बातों को जब इधर आने का उद्देश्य बन गया फिर रास्ता चढ़ाई का है कि ढलान का है खड्डे वाला है कि बढ़िया है उसका महत्व नहीं रहता इधर पहुंचने का महत्व ऐसे उद्देश्य बन गया कि हमें तो मनुष्य जन्म में परमात्मा ज्ञान पाना है फिर ज्यादा लाभ हानि बाहर का ये कोई माना नहीं रखता बड़े महल में जिए तो क्या है छोटे साधु बन गए छोटे जन जुगी झोपड़ी में जिए तो क्या <coughs> अपना उद्देश्य पूर्ति हो गई इसलिए इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ देते थे क्योंकि उद्देश्य ईश्वर प्राप्त उद्देश्य जिनका ऊंचा बन जाता है उनको फिर छोटे छोटे दुख छोटे छोटे सुख छोटा मान छोटा अपमान छोटी सुविधा असुविधा कोई माना नहीं रखती तो इंद्रियगत ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान के बीच है मन लेकिन मन को पहुंचना कहा है कि इंद्रियां भी बदल जाती है मन भी बदल जाता है बुद्धि भी बदल जाती उसके बाद भी जो वास्तविक ज्ञान स्वरूप आत्मा है हम है जो कि त्यों रहते देखना बदल गया मन का सोचना बदल गया बुद्धि के निर्णय बदल गए बचपन बदल गया फिर जो रहता है वो कौन है इस ऊंचाई पर जंप मारने की ताकत मनुष्य के पास और जो फिर जो रहता है वही अपना आत्मा है उसी आत्मा को जानने से परमात्मा अपने आप समझ में आ जाएगा चुल्लू पानी को जान लिया तो सागर भर पानी को पूरे सरोवर के पानी को जान लिया देग के दो दाने चावल जान लिए तो पूरे देग के चावल जान लिए सूर्य के की किरण सूरज की खबर है पानी के आचमन पानी की खबर है जीवात्मा का अनुभव परमात्मा की खबर है इतना सरल हो जाता है सरल भी बहुत है इससे बढ़कर और दुनिया में कोई सरल काम नहीं ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल काम और कोई नहीं और ऊंचे में ऊंचा है इससे बड़ा कोई ऊंचा नहीं और कठिन में भी कठिन है कठिन में कठिन क्यों है कि जब अगर शरीर को मैं माना और संसार से सुख लेने की वासना को महत्व दिया तो फिर ईश्वर का सुख ईश्वर का आनंद और संसार का सुख तो जरा सा ऐसा कोई सुख भोग नहीं है कि भोगता को दुख सहना न पड़े ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते अगर आपने संसार का सुख लिया है तो उसका बदला चुकाने के लिए आपको कुछ न कुछ दुख सहना ही पड़ेगा उसे आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग ना हो इसलिए सारी जिंदगी सुखी होने के लिए जख मार मार के सब बेचारे थक जाते झूठ भी बोल लेते हैं करपट भी कर लेते हैं आतंक भी कर लेते हैं तो आतंकवादी सुखी है क्या बेचारे सेठ सावकार सुखी है क्या जिनको पत्नी सुंदर मिल गई वे सुखी हो गए क्या अरे कमर तोड़ कार्यक्रम ज्यादा करा दुख ज्यादा भोगेगा और क्या कर लेगा जिनको खूब बढ़िया नौकरी मिल गई सुखी कब तक थे ते? बदली हो गई रिटायरमेंट हो गया हो मेरी ऐसी नौकरी थी दुख भोगते बो, रहो तो बाहर की किसी भी चीज से किसी भी स्थिति से आपका सुख टिकने वाला नहीं है और एक बार उस परमात्मा सुख को जान लो तो सुख मिटने वाला नहीं परमात्मा तत्व को जान लो तो सुख मिटने वाला नहीं और परमात्मा को छोड़कर सारी दुनिया को स्वर्ग नर्क को देश विदेश को छान मारो दुख मिटने वाला नहीं चाहे डायरेक्टर बन जाओ चाहे एक्टर बन जाओ चाहे कुछ के कुछ बन जाओ लेकिन बनेगा तो ये बुद्धि और शरीर बदलने वाले बनेगा अबदल को तो पहचाना नहीं बेटे जो अबदल है वो अमर है चैतन्य है चेतन विमल सहज सुख सहज सुख राशि यहाँ तो संयोग जन्य सुख मिलता है फिर थप्पड़ मार के चला जाता वो सहज में सुख है रात को कुछ नहीं करते नींद करना क्या कोई कठिन है क्या कुछ नहीं करो रात को लेट गए नींद आ गई नींद आने से आपके शरीर की कितनी थकान मिटती है मन बुद्धि की चंचलता मिटती है दूसरे दिन काम करने की लायकत कब आती गई कुछ नहीं करते फिर आती है सब कुछ करने की लायकत अगर कुछ ना करना भूल जाए तो करने में नालायक हो जाएगा वो आदमी हर रोज रात को कुछ नहीं करने में चला जाता है तो दूसरे दिन करने के लायक बनता है किसी बात को नास्तिक का बाप भी मानेगा उसका पोता भी माने कुछ न करने की अवस्था में जाए बिना करने की शक्ति आती है क्या नींद करते तो क्या करते कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते फिर भी इतना बल आ जाता है करने का सामर्थ्य आता है वो कहां से आता है वही अपने आत्म परमात्मा से आता है अनजाने में इतना फायदा मिलता है जाने तो वह वा वाह हद हो गई फिर तो अनजाने में इतना लाभ उसके बिना कोई चारा ही नहीं अनजाने में उस परमात्मा के निकट जानते जाते हैं और दूसरे दिन करने की लायकत आती है और करते करते थक जाते फिर झक मार के उधर ही जाना पड़ता सुंदर से सुंदर पत्नी पति मित्र हैं लेकिन अब मुझे नींद आती करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात मिल गए उनको रख दिया जोड़ी में अब मुझे नींद आती प्यारे से प्यारा मित्र मिल गया उसको छोड़कर परम मित्र के पास अनजाने में झक मार के जाना पड़ता है प्यारे से प्यारा प्रमोशन का लेटर प्यारे से प्यारे हीरे जवाहरात प्यारे से प्यारे पति पत्नी मित्र कुछ भी हो अब आप जाओ मैं जरा फिर कल मिलेंगे तो अभी कहा मिलने जा रहे उसको बोलते अभी कल मिलेंगे जरा थके कल मिलेंगे तो अब किससे मिलने जा रहा है जिसके मिले बिना तू दूसरे से मिलने के लायक नहीं रहेगा नालायक बन जाएगा उस प्यारे से मिलने जा रहा है बेटे अनजाने में मिलने जा रहा है अनजाने में मिलने जा रहा है तो उसकी सत्यता और चेतनता मिल रही है और जानकर मिल जाए तो उसका आनंद ऐसा मिले कि जगत का सुख आकर्षण तेरे लिए कुछ नहीं तू जहाँ जाए तेरे दीदार मात्र से पिजा में आनंद आ जाए देवता तेरा दीदार करके भाग्य बना ले तू इधर एक बार तो जाए यार श्री कृष्ण जाते थे कृष्ण का दीदार करके लोगों को आनंद आता था कि नहीं आता था रावण बाहर निकलता तो तो लोग घर में से ओ बाहर होते तो घर घर की तरफ भागते रहे रावण आयो रावण ओ भागो क्योंकि पाकर बड़ा बनने में अहंकार आता है तो अच्छा नहीं लगता लेकिन जहा बड़प्पन है उसमें अपना हम मिटाकर जो बड़े बनते तो राम जब बाहर निकलते तो भील बिलने गरीब अमीर ऋषि मुनि दौड़ दौड़ के जाते के राम जी आए राम जी आया रावण निकलता तो बाहर से एकत्रित करके सुखी होने वाला रावण क्या हुँ? प्रतीक है और भीतर सुख स्वरूप में ध्यान करके ज्ञान पाकर डुंगोता मारने वाला राम जी का मार्गदर्शन दर्शन हुआ राम जी के मार्ग का है कृष्ण के मार्ग का है वो कंस के मार्ग का है तन सुख पिंजर की ओ शरीर को सुखा दे धरे रन दिन ध्यान दिन रात ध्यान करे मन माना तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा का विचार करने का होता है जिस किसी की बात सुन ली जिस किसी की बात मान ली जिस किसी के लिए दौड़ते रहे तो थक जाएंगे बेटे अपने बुद्धि से जरा काम लो जितना बुद्धि से काम उचित लेते उतना बुद्धि का उचित विकास होता यह पा लिया फिर क्या यह भोग लिया फिर क्या ऐसे बन गए फिर क्या परिणाम का विचार कर परिणाम का विचार करने से बहुत सारी आपदाओं से बचते और फिर सार तत्व क्या है ये शास्त्र और संत के द्वारा सुनकर उधर का रस चखा दो बुद्धि को तो बुद्धि हो जाएगी आए है ईश्वर प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी और ईश्वर प्रसाद जब बुद्धि बनने से प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योप जाये प्रसन्न चेत यासु बुद्धि पर्यविष्ठ थे उस परमात्मा तत्व में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हो गम तम मैं उनकी बुद्धि में अपनी कृपा का अपने तत्व का योग देता हूँ किनको के भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न थे जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उनके उनको बुद्धि योग देता हूँ अबुद्धि योग मिलने से आए हैं जितने भी दुख हैं, जितने भी बंधन हैं, परेशानी है यह बुद्धि का राजसी सात्विक स्तर में है तभी है अगर बुद्धि योग मिल गया फिर भगवत प्रसाद या बुद्धि हो गई और तत्व बुद्धि हो गई बस हो गया ईश्वर प्राप्ति हो गया मोक्ष बन गए बुद्ध बन गए कबीर बन गए नानक बन गए कृष्ण बन गए शिव बन गए राम मदालसा ने पा लिया छत्रपति शिवाजी ने पा लिया गला डूब शत्रुओं के बीच रहकर गला डूब व्यवहार में रहकर भी शिवाजी की ललक ने समर्थ रामदास के उपदेश को हजम करवा दिया कठिन नहीं है उद्देश्य उधर का बन जाए विवेक जगाने का कि इतना भोग लिया फिर क्या इतना खा लिया फिर क्या इतना कर लिया फिर क्या आखिर तो शरीर मर जाएगा ना मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो कौन है तो बोले मैं नहीं मरता हूं शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं ये बात तो मेरा हाथ मेरा पैर अगर शरीर में होता तो मरने के बाद मैं शरीर के साथ ही चला जाता तो शरीर तो यहां पड़ा रहता बचपन चला गया मैं तो ये रहा यहां किशोर चली गई फिर भी हम तो रहे जुआनी गई फिर भी हम रहे दुख गए फिर भी हम रहे सुख गए फिर भी हम रहे ऐसे ही शरीर चला जाएगा छूट जाएगा फिर भी हम रहेंगे तो वो हम कौन हैं जड़ को तो पता नहीं कि मैं कौन हूं ये जड़ नहीं खोज सकता रोबट कोई ये विचार नहीं उठ सकता कि मैं कौन हूं लेकिन मनुष्य को तो विचार उठ सकता है ना और ये जन्मजात प्यास दी है जिज्ञासा ये, ये क्या है ये क्या है ये क्या है, बच्चे थे ना हम लोग पूछते थे अपन लोग मैं क्या हूं ये पूछे उसके पहले ही थोप दिया तो गोबर गणेश है तेरा नाम आसूमल है तेरा नाम मोहन है तेरा नाम चुल्लू है तेरा नाम मक्को है तेरा नाम गग्गु है तेरा नाम मंगिंगा है, है। नाम अब वही तो शरीर के नाम धरे भाई शरीर के नाम तो जन्मने के बाद धराने बेटे आसुमल तो छठी के बाद नाम आया मोहन सोहन प्रेमजी गोवे फलाना कमला पार्वती लक्ष्मी जो भी नाम आए वो तो जन्मने के बाद आए और शरीर पर नाम पड़े तो शरीर तो यहां पड़ा रह जाएगा जिसका नाम है आ, उसके बाद भी आप तो रहेंगे तो ये शरीर का नाम आपका नाम नहीं है लाला लालिया ला, शरीर का रंग आपका रंग नहीं है एक काला रंग का चमड़ा हुआ तो मैं काला हो गया गोरे रंग का चमड़ा हुआ मैं गोरा हो गया ये तो अध्यारोप कर दिया ऐसे मन में दुख आया और आप जुड़ गए बोले मैं दुखी हूं अरे दुख आया और गया बेटे जरा सुविधा ही बोले मैं सुखी हूँ अरे तू सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान दोनों भी बीतन दीजिए अपने को तो जान यार तो तेरा दीदार करके देवता भाग्य बना लेंगे तो क्या कर रहा है अपने को खोज खोजते खोजते मैं खो गया जिसको खोजता था मैं वही हो गया खोजते खोजते मैं खो गया और जिसको खोजता था वही हो गया लवण की पुतली गई समुद्र को खोजने और समुद्र में हो गई क्योंकि समुद्र से तो निकली थी इतना सरल है और इतना परम सुखदायी भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया लेकिन अर्जुन ने अपने को नहीं जाना तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा जब श्री कृष्ण का उपदेश जानकर अपने को जान लिया था अर्जुन का दुख टिका नहीं राम जी के पास अष्ट सिद्धि थी नवनिधि थी उड़ना भी सामर्थ्य राम लखन को उड़ा के हनुमान जी जाते थे रूप भी बदल सकते थे इतना सामर्थ्य होते हुए भी बिन शर्ती शरणागति राम जी लिए, के लिए इस तत्व को जानने के लिए इस चीज को पाने के लिए कितनी ऊंची हनुमान में तो ब्रह्मचर्य और पूर्व का सामर्थ्य था फिर भी राम जी की शरण गए और राम जी की भक्ति से जब ये अयोध्या में राम जी पहुंचे राज्यभिषेक के समय विभीषण ने मोतियों की माला दी तो हनुमान जी को मिली तो हनुमान जी ने देखा मोती इससे क्या मिलेगा तो तोड़ तो, के, के को, तो जोहेरी सोचने लगे कि इस बंदर को तो जमरुक देना चाहिए था इसको क्या पता असली हीरे लाखों रुपए के अरे वो बंदर नहीं है तेरे बाप का बाप है बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान जी तो राम जी बोलते हैं का हनुमंत प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सके मुख मोरा तूने इतनी सेवा किया, किया कि मैं तेरे को क्या कहूं क्या तेरा बदला चुका तो इन चीजों से तो मेरे को क्या लेना तब राम जी प्रसन्न होकर हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देते और हनुमान जी अपने आप को ठीक से पहचान गए फिर राम जी पूछते अब तुम क्या समझते हो बोले व्यवहार दृष्टि से तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं जगत दृष्टि से तुम ईश्वर में मैं जीव तत्व दृष्टि से जो तुम हो आत्मा मैं ही वही हूं हर राम जी गले लगाते हनुमान हो तो गया तुम्हारा काम है तुम अपने ईश्वर के साथ जब बुद्धि में टिक गए तो आप लोगों का शरीर स्वस्थ रहे ये मैं बताऊंगा प्रयोग भी कराऊंगा मन प्रसन्न रहे ये भी बताऊंगा प्रयोग कराऊंगा बुद्धि का विकास हो यह भी बताऊंगा प्रयोग कराऊंगा लेकिन आप इरादा एक बार पक्का कर लो कि हमें तो इसी जन्म में सुख और दुख के सिर पर पैर रख के परम आनंद पाना है परम आनंद परम ज्ञान पाना है बस अपना इरादा ऊंचा कर लो जिसको पाने के बाद फिर पतन न हो जिसको मिलने के बाद बिछड़न न हो हमें उससे मिलना पत्नी से बिछड़ोगे पति से बिछड़ोगे कुर्सी से बिछड़ोगे शरीर से बिछड़ोगे लेकिन जिससे मिलने के बाद कभी न बिछड़े वो है परमात्मा तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है उससे मिलने की कला का नाम ही है भगवत साधना ईश्वर प्राप्ति की साधना फिर कोई योग के द्वारा करो कोई सेवा के द्वारा करो कोई ज्ञान के द्वारा करो कोई गुरु भक्ति के द्वारा करो कैसे भी करो लेकिन इसकी पूर्ति करो नहीं तो फिर ढकाई खाना है जन्मो मरो गर्भ मिला तो माँ के गर्भ में उल्टे टंगो नहीं मिला तो नाली में बहो इस नाली के बहाव से और गर्भों के ढगो पीड़ाओं से बचना है तो अपनी अमर को जान लो अपने परमात्मा सुख को पहचान लो फिर संसार तो आपके लिए बिल्कुल बुद्धि इतनी हो जाएगी बढ़िया की बिना धोखा दिए बिना छल कपट किए आपका रोजी रोटी परार बहुत अच्छे तरह से चले भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम आपकी ठुकरा दी तो बेकरार आने को है तुम सूरज के तरफ चलते हो ना तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे आती है और सूरज को पीठ दे के परछाई को पकड़ो तो बस न घर के न घाट के ऐसे ही है आजकल आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझे बिना लोग दे दमा दम करते विदेशों में कितना दुख है कितनी अशांति बाहर से टिप टाप तो ज्यादा है रुपए पैसे ज्यादा है सुविधाएं ज्यादा है लेकिन अंदर से कितने बेचारे दुखी उससे तो भले हम भारतवासी जहां पड़ गए रात को नींद तो आ जाती उनको बेचारों को गोलियां खाने पर इंजेक्शन मारने पर भी नींद नहीं आती दस आदमी में सात आदमी अनिद्रा के शिकार अमेरिका जैसा धनाढ़ देश तो बाहर सुखी होने में लगे अब आप अंदर सुखी होने की कला सीख लो अंदर सुखी होना सीख लिया तो फिर बाहर भी सुखी सुख है और ये बाहर का सुख संसारी चीजों का सुख और दुख इसको सच्चा मत मानो ये तो विकास के लिए आता है सुख आकर आपको सेवा भाव सिखाता है उदारता का अंदर का आनंद जगाता दुख आकर आपको संसार में दुखा ले है नश्वरता है उससे ममता हटाने की प्रेरणा देता है कभी ये न सोचो दुख आ गया मैं बड़ा अभागा हूं पाप का फल दुख आ गया अथवा कभी ये सोच लेते हैं कि अरे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि भगवान अज्ञानी है क्या अनजान है क्या नहीं जानते क्या आप क्या है दुख देख भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं ये थोड़ा अपने को सांत्वना देने के लिए भले कोई बोल लो एक दूसरे को चलो भाई तेरी परीक्षा ले रहे भगवान बाकी परीक्षा क्या है ये व्यवस्था है उसकी परमेश्वर की आप उस परमेश्वरी सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाते हो तो दुख आता है अनुकूल आज जा हो जाते हो अथवा प्रारब्ध अनुकूल होता है तो, हो तो सुख आता है लेकिन ये दोनों आने जाने वाला ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु भी तो आ जाता है ये भी तो भगवान की कृपा है गुरु के पास ले जाने चले जाने वाला सब सद अंदर की प्रेरणा भी तो मिलती है कोई न कोई बढ़िया काम किया होगा जो परमात्मा को पसंद पड़ गया होगा तभी आपको ध्यान के ज्ञान के ईश्वर प्राप्ति के रास्ते की सूझबूझ की जगह पे भेजता ये उसकी कृपा है धन्यवाद तस्हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं जो नित्य युक्त हो जाता उसमें अपना इरादा जो अच्छी बात है छोटी छोटी बात में भी जो अच्छाई लगे उसमें आप अडिग होना सीखो तो फिर बड़ी बड़ी बात में भी आप अडिग हो जाएंगे सफल हो जाएंगे दृढ़व्रता हाँ मुझे दारू नहीं पीना है नहीं पीना है तो नहीं पीना है अब किसी की ताकत है क्या मुझे पिला दे तो मेरे बुद्धि की ताकत है मन की कि चलो जरा पी ले ऐसा मेरे को आएगा क्या बिचार नहीं पीना है पका हो गया सिगरेट नहीं पीना है नहीं पीना है। पान मसाला नहीं खाना है तो नहीं खाना है मुझे कभी नहीं होता क्या पान मसाला खाऊ आदत बन जाएगी ऐसे ही परमात्मा को पाने की आदत बना दो बुरा अपने जीवन में ना आए उसकी आदत बना दो बस हो गया आदत बनाने के लिए थोड़ा चस्का चाहिए संसार का चस्का मिटाने के लिए असली चस्का चाहिए इसलिए भाई थोड़ा ध्यान करो अंदर का चस्का ले लो तो बाहर का चस्का छूटे लेकिन ऐसा नहीं अंदर के चस्का मिला न मिला तो बाहर के चश्मे के में जाएंगे तो ऐसा नहीं थोड़ा धीरज रख के हिम्मत से अंदर के चस्के में आ जाओ फिर बाहर का चस्का फीका पड़ता जाएगा अंदर का मिलता जाएगा अपने आप दुर्गुन छूते जाएंगे मेरे में तो ये गलती है मैं तो बड़ी पापी हूँ मैं तो बड़ा ऐसा हूँ मेरा तो कुछ हाल नहीं मैं, मैं। हम थोड़ी संसारी ईश्वर प्राप्ति कोई हम लोग थोड़ी कर सकते हैं ये बड़े में बड़ी बेवकूफी है बड़े में बड़ी ना समझी अरे मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है ईश्वर प्राप्ति नहीं किया तो फिर वो क्या करोगे जो काम करने के लिए जन्म मिला है वो काम अगर कठिन है तो सरल क्या है छोड़ के मरना ही सरल है क्या <laughs> मरते समय भी टेंशन में मरते हो फिर जन्म थे ईश्वर प्राप्ति का इरादा बना ले सच्चे सुख पाने का इरादा बना ले और कच्चे सुख के विकारी सुखों से अपने को बचाए फिर खाने की मना नहीं है संयम से रहकर बच्चे को जन्म देने की मना नहीं है काम धंधे की मना नहीं है लेकिन कुछ समय निकालकर असली प्रसाद पाने में लगना चाहिए गीता के पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोकों में कहा कि कैसे असली प्रसाद कैसे पाए और प्राणायाम करके प्राण अपान की समी करके में मन को लगा खुली आख होगी तो संसार में बटकेगा बंद आंख होगी तो फिर लय हो जाएगा न ज्यादा बंद आंख न ज्यादा खुली आख भ्रू मध्य में यहां थोड़ा उसका अभ्यास करो प्राण सम हो जाएगा तो मन सम होगा समत्व कोई कठिन तो है क्या अभी स्कूल में गए थे क ख क लिखना कठिन लग रहा था आईबीसीडी लिखना कठिन लग रहा था और कठिन कठिन करके भाग के आते तो अनपढ़ रह जाते अपन लोग अरे सरल है सरल करा तो बोले तो आंकड़ा लिख सकते अक्षर लिख सकते और पहले पहले तो कठिन लगता ही है ऐसे ही है ये भी पहले पहले कठिन लगता नहीं तो इसके जैसा और मजा नहीं वो बुद्धू बुद्धू का बेटा कई दिक्कत आने है बुद्धू का बेटा उसको पकड़ के ले गए साक्षरता अभियान वाले बोले थे बुद्ध पुत्र पढ़ एक, एक दो तीन चार लिखो मथा पच्ची किया उसने कहा देखो मास्टर साहब या आप बोलते पांच अक्षर लिखो अथवा दस आंकड़े लिखो मैं दस भैंसे तुम्हारी चरा के ला दू दस किलो अनाज पिसवा के ला दू लेकिन ये मेरे को कठिन लगता है बुद्ध पुत्र था इन बड़ी भारी दिक्कत है दिक्कत है क्या दस लिखना तुम्हारे लिए दस भैंसे चराना दिक्कत है उसके लिए दस लिखना दिक्कत है बोलो अब सही क्या है जिसको जीदर का अभ्यास होता है है। उसके लिए वो सरल हो जाता तो अपन लोग संसार की भैंसें चराने का अभ्यास इसीलिए खटपट अच्छी लग रही है हर परमात्मा खड़ा दिक्कत आ रही है अपना मन भी बुद्धू का बच्चा बनना है अरे तू तो परमात्मा का बच्चा है बुद्धू का बच्चा क्यों बने बेटे हमारा आत्मा का बच्चा बन बुद्ध अहकर का बच्चा क्यों बने बुद्ध भोगी का बच्चा क्यों बने तो बुद्ध के बच्चे को जैसे क ख लिखना कठिन है दस आंकड़े लिखना कठिन है उसके लिए दस भैंस चराना दस किलोना पिसाना सरल है ऐसे हम लोग ये संसार नहीं है ये इतना कठिन संसार काला का जहां अशांति दुख अंत में मरो जन्म ये सब सरल रह है और वो दिल्ली तस्वीरें है यार जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली वो कठिन लग रहा है बोलो क्या किया जाए अब एक दो दुख नहीं है कुएं में भांग पड़ गई अब भांग पी के सभी मतवाले वाले हो गए इसीलिए फिर वो जिसको अनुभव हुआ वो एक्ल दुक्कल होता है बाकी सब भांग पी हुए उधर जाते एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार गुरु के अनुभव को अपना अनुभव जो बनाता है वो गलती से रह जाता है बाकी सब वही गलती भैंस चराना और आटा पिसाना सरल है हर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यू बुरा कठिन है ओम नमो ओ वास्देवायो प्रीति देवायम मेरे मेरे देवाया, देवाया कठिन <laughs> बोलना मत मार <मार्खा> मारे <laughs> वासुदेव ही सरल है और सब कठिन है अब वासुदेव की सत्ता से तुम लिख सकते या तो बहस सरा सकते। वासुदेव की सत्ता के बिना तुम्हारी आंख नहीं देख सकते इतना नजीक है सो साहेब सद सदा हजूरे है, नत ताको दूर है लाली लगाऊं ये करूं ये करूं मेरे यार ने मेरे को नथनी ला के दी अरे नथनी सूरती बारंबार नाक दियो ने ताको दियो कर <laughs> अरे छोरे काहे कर रही है तुम मेरे आदमी ने मेरे को नथनी ला दी अरे मेरे मैंने तो मैं लाली लगाई ऐसी मेरा तो नाक में ऐसी लगाई ये, लगा ये अरे जिसने नाक दिया उसको तो समाज उसको उसके बिना तेरा नाक टिकेगा उल्टा अभ्यास बढ़ गया चलाने <laughs> दिक्कत नहीं दिक्कत वाला अभ्यास को बोले दिक्कत नहीं है और बिना दिक्कत वाले में दिक्कत लग रही है है, है सुन सुन बतिया आए मोय हंसी पानी बीच मीन प्यासी कबीर जी बोलते ये बातें सुन सुन के मुझे हंसी आती मुझे भी तो आ रही है ना दिक्कत, दिक्कत। आप लोगों को भगवत प्राप्ति कठिन लगती है ये सोच के ये देख के सोच के मेरे को हंसी आ रही है। वो जब माना था मेरे को भी कठिन लगी तब लगी लेकिन अभी वो कठिनता ही बेवकूफी थी कोई कठिन नहीं हाँ बीड़ी पीने की आदत गहरी हो गई मसाला खाने की आदत गहरी हो गई झूठ बोलने की आदत गहरी हो गई तो सच बोलना कठिन है बीड़ी छोड़ना कठिन है दारू ना कठिन है क्यों कठिन है कि उसको महत्व दे रखा है बेटे एक बार महत्व हटा दे और जहां महत्व देना चाहिए वहां लगाते तो बस हो गया अ जगत को महत्व दो तो जगत तो कुछ मदद करता है, नहीं टेंशन देता है भगवान को महत्व दे दो तो भगवान मदद भी करते सब कुछ फेंक के बैठ जाते थे जंगलों में तो खिलाने के लिए क्या क्या लीला करते थे देखो अभी तक अट्ठा कट्टा साल का जुआन हंसता खेलता कितना ध्यान रखता है वो परमात्मा परमात्मा चेतन है हम ईश्वर के तरफ चलते तो ईश्वर हमारे पर बहुत प्रसन्न होते हम तो है तो परमात्मा के ही माँ इतनी मुसीबतें सहती है बच्चे को पालती है, पूछती अरे बच्चा कहते मां मैं तेरा हूं तो बस माँ क्या तो थकान मिट गई है माँ मैं तेरा हूं बस माँ के तो बस माँ को चाहिए क्या ऐसे आप हृदय पूर्वक के तो परमात्मा जैसे तैसे तेरे है तुझे नहीं जानते लेकिन है तो तेरे महाराज ही कृपा कर दे देखक भगवान को अपना मानो फिर क्या कठिन है और अपना मानो और फिर सुमरन करो तो आनंद शुरू हो जाएगा माधुर्य शुरू हो जाएगा भीतर का चस्का बढ़ाते जाओ ध्यान योग का ज्ञान योग का भक्ति योग का सेवा योग का कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कभी कोई एक बात है कि परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ नहीं है दूसरी बात है कि मनुष्य शरीर मिला तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तीसरी बात है कि भगवान ही वास्तव में हमारा है शरीर हमारा अपना नहीं है यह बात मानने में आपको धोखा लगता है क्या ऐसा तो नहीं कि मैं पटा रहा हूं कोई मजहब बनाने के लिए आपको वोट बैंक बनाने के लिए कोई भाषण ठोक रहा हूं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सीधी बात है जिस बात को समझे बिना अर्जुन को श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे फिर भी अर्जुन निर्दुख नहीं हुआ और ये बात समझ ली तो अर्जुन के आगे दुख फटका नहीं तो ऐसी चीज पाने में आपके बाप का क्या जाता है कोई घाटा पड़ता है क्या इरादा बना लो विल विल फाइंड ए वे जहां चाह वहां रा इरादा बना लिया तो फिर कभी कभी मन को पक्का करने के लिए चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए गुरुवर पिया बिन नहीं रह पाए चा तक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए साधको पाए बिना साधक क्यों रह जा साध्यों पाए बिना साधक क्यों रह जाए जातक मीन पतंग नहीं रह पा सातक मीन पतंग जमा पिया भी नहीं रह पाए साधक को पाए बिना साधक क्यों रह जा को पाए बिना साधक क्यों रह जा ए तो पक्का कर लो बाबा मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ माया बाहे तो पक्का कर लो बस चात कमीन पतंग जब जमीन पतंग जब दिया बिना नहीं रह पाए बिना नहीं रह पाए साध को पाए बिना साध को, को पाए बिना साधक क्यों रह जा साधक क्यों रह जा